शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में स्वामी शारदानंद के संबंध में मैं विशेष कुछ नहीं जानता था तथापि उन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ वह भी एक महात्मा हैं इसकी मुझे अनुभूति प्राप्त हुई बलराम मंदिर में प्रविष्ट होकर एक व्यक्ति से पूछने पर पता लगा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ऊपर रहते हैं और स्वामी तुरानंद जी महाराज नीचे की मंजिल में प्रविष्ट होते ही पास के कमरे में ऊपर जाने पर देखा कि बरामदे में एक बेंच पर तीन भक्त महाराज के दर्शन के लिए बैठे हैं दाहिनी ओर के कमरे में महाराज जी रहते हैं मैं भी इन भक्तों के साथ बैठकर कर महाराज जी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा आधे घंटे के भीतर सामने के हाल से बाहर आकर श्री महाराज जी बरामदे में टहलने लगे महाराज जी को देखते ही भक्ति और श्रद्धा से अंतर भर गया मन ही मन मैंने उन्हें प्रणाम किया कैसी सुंदर मूर्ति उज्जवल सुवर्ण के समान शरीर का रंग पहने हुए गेरवे वस्त्र के साथ उनके शरीर का रंग मिल गया था मनोहर उन्नत बलिष्ठ शरीर दिव्य कांति मानो कोई देवता है वह टहल रहे थे किंतु उनकी उर्ज दृष्टि तथा अंतर्मुखभाव देख कर प्रतीत होता था कि पारि पार्श्विक अवस्था के संबंध में वह पूर्णतया उदासीन है हम लोग जिस बेंच पर बैठे थे उसके सामने भी वह कई बार आए गए किंतु उनकी गंभीरता को भंग करके किसी ने भी उन्हें प्रणाम नहीं किया हम लोग चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे इस प्रकार कुछ देर तक टहल कर, वह दक्षिण बरामदे में जा खड़े हुए और हमारी ओर देखने लगे तब भक्त लोग एक एक करके उन्हें प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े वह स्थिर होकर प्रणाम ग्रहण करते जा रहे थे किंतु किसी से कुछ बोले नहीं उनकी मौन स्थिति ही परम आशीर्वाद स्वरूप प्रतीत हुई सबके अंत में मैंने झुक कर भूमि पर प्रणाम किया उसका चरण स्पर्श किया उनके पैरों में चप्पल थी फिर मैं उठकर खड़ा हुआ और निवेदन किया मैं बेलूर मठ से आया हूं महापुरुष महाराज ने मुझे भेजा है आपको प्रणाम करने के लिए वह बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले तारक दादा ने भेजा है वह कैसे हैं मठ के अन्य लोग अच्छे हैं इत्यादि मैंने बताया महापुरुष महाराज अच्छे हैं और मठ के अन्य लोग भी कुशलपूर्वक हैं उन्होंने एक ही दो बातें कही किंतु उनका कंठ स्वर इतना मधुर और स्नेहपूर्ण था उन दो बातों से ही मेरा हृदय भर गया। श्री का दर्शन तो मुझे नहीं मिला, किंतु उनके मानस पुत्र को साक्षात शरीर और प्रसन्न मूर्ति में देख कर, में देखकर मन अभ्यक्त आनंद हिलोरे लेने लगा थोड़ी देर में वह हाल में प्रविष्ट हो गए मैं मुग्ध नेत्रों से उन देव मानव को देखता ही रहा यही है बलराम मंदिर केशव भारती के कुटीर के समान यहाँ युगावतार भगवान श्री राम कृष्ण अपने सांगो पांगो को लेकर अनेक दिव्य लीलाएं कर गए हैं इस हाल में उनको अनेकों भाव महासम भाव समाधिभाव हुए हैं यही उन्होंने अनेक भक्तों पर कृपा की है यह उनकी कलकत्ते की बैठक है यही बलराम मंदिर हम लोगों के भीतर यथार्थ भक्ति के न रहने से हम भगवान की लीला स्थल पुण्य तीर्थों का महात्मा नहीं समझ सकते षैश्वर्यशाली भगवान जीवों के दुख से कातर होकर मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं यह संसार के आध्यात्मिक इतिहास में एक बड़ी घटना है बलराम मंदिर में वह कृपा मूर्ति के रूप में न जाने कितने दिव्य लीला विलास करते रहे हैं इस स्थान का प्रत्येक धूल अणु परमाणु वायु वातावरण सभी पवित्र है भगवान के दर्शन लाभ का सौभाग्य मुझे यहाँ नहीं प्राप्त हुआ है किंतु उनके पुत्र का दर्शन तो हो ही गया भगवान ईसा मसीह कहा था हे दैट हाथ सिन मी हाथ सिंह द फादर पिता और पुत्र में अभिन्नता है पिता का दर्शन और पुत्र का दर्शन दोनों एक ही बात है विशेष रूप से परम पिता के मानस पुत्र का दर्शन मैंने उस बलराम मंदिर की पवित्र वायु को जी भरकर ग्रहण किया अंतर पवित्र हो गया मेरे छुद्र जीवन में वह मधु क्षणचिर स्मरणी हो रहा है महाराज को प्रणाम और उनके दर्शन की पुण्य स्मृति आज 50 वर्ष के बाद भी हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद स्पंदन ला देती है जीवन की गति घूम जाती है मन सुंदर अतीत में चला जाता है और अंतरात्मा बार बार उन महामानव के श्री चरणों में लौट जाता है वह इस समय अंतर में ध्यान की वस्तु है अभी भी ध्यान में आता है कि मेरे जैसे दीन व्यक्ति का प्रणाम ग्रहण करने के लिए वह मानो इस समय भी उस बलराम मंदिर के बरामदे में उसी प्रकार खड़े हैं नीचे उतरकर हरि महाराज का पता पूछने पर एक सेवक महाराज ने बताया कि संध्या के बाद उनका दर्शन होगा इस समय नहीं श्री श्री माँ का दर्शन नहीं मिला उसी से मन में वेद वेदना थी अब हरि महाराज का दर्शन भी नहीं मिला अशांत मन हृदय से बाग बाजार के उस भक्त गृह में मैं लौट आया और व्याकुल हृदय से संध्या की प्रतीक्षा करने लगा संध्या के बाद बलराम मंदिर में आया दाहिनी और जिस कमरे में हरि महाराज रहते थे उसी के सामने सेवक महाराज से भेंट हुई यद्यपि मैं तब तक साधुओं को देखकर प्रणाम करना होता है या शिष्टाचार या श्रद्धा अर्जित न कर सका था और फलतः सेवक महाराज को भी प्रणाम नहीं किया था तो भी उन्होंने थोड़ी देर बाद दर्शन का प्रबंध कर दिया जब तक मैं दरवाजे के पास खड़ा था सुन रहा था कि पूजनी हरि महाराज धीमे स्वर से विप्लब्वियों के संबंध में बातचीत कर रहे हैं और जिन लोगों से बातें हो रही थी वे संभवतः विप्लवी ही होंगे सेवक महाराज जब मुझे कमरे के भीतर ले गए तो हरि महाराज दीवाल के पास वाली एक कुर्सी पर बैठे थे और फर्श पर उनके चरणों के समीप दो भद्र युवक बैठे थे मुझे ऐसा लगा मानो वे उच्च कक्षा के कॉलेज के छात्र हैं मुझे देखते ही उनमें से एक युवक ने कहा तो आज हम लोग चलते हैं फिर किसी दिन आपसे आकर बात करेंगे इतना कहकर प्रणाम करके वे चले गए तब मैंने भूमि पर माथा टेककर कर पूजनी हरि महाराज को प्रणाम किया उनके चरण हल्के गुलाबी रंग के एक रबड़ के मुलायम आसन पर थे मैंने उनका चरण स्पर्श करके ही प्रणाम किया था उन्होंने पास वाली बेंच पर बैठने का इशारा किया और मुझसे पूछा तुम किसी सिक्रेट अनार्चिस्ट पार्टी गुप्त राजद्रोही दल में हो क्या इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था मेरे मन पर से चिंता की एक बिजली सी लहर चमक रह गई सत्य कहूँ या झूठ साथ ही साथ विचार आया यह तो श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग पार्षद सन्यासी हैं यह कभी मेरे जीवन की कोई हानि नहीं करेंगे ऐसी चिंता मन में आते ही मैंने सिर झुकाकर कर कहा जी हाँ महाराज मैं राजद्रोही गुप्त समिति का एक सदस्य हूँ मेरे उत्तर से वह प्रसन्न हुए ऐसा मुझे प्रतीत हुआ प्रसन्न मुद्रा से ही उन्होंने पूछा तुम्हारी समिति के नियमानुसार समिति के सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी से अपना गुप्त परिचय प्रकट करना मना है तो भी तुमने मुझसे क्यों प्रकट किया मैंने उत्तर दिया समिति का यह नियम आत्मरक्षा के लिए है गुप्त समिति की वह प्रतिज्ञा समिति के काम और सदस्यों को गुप्त रखने के लिए है और उस प्रतिज्ञा को समिति के सदस्य प्राण गंवा भी पालते हैं किंतु मैंने उस प्रतिज्ञा को ऐसे एक व्यक्ति के पास भंग किया है जो उस समिति या मेरे जीवन की कोई हानि नहीं करेंगे इसके अतिरिक्त श्री श्री रामकृष्ण देव के एक सन्यासी पार्षद के निकट मिथ्या भाषण करना मैंने उचित नहीं समझा फल उसका चाहे कुछ भी हो इस निष्पट बात से वह बहुत ही आनंदित हुए और विभिन्न प्रकार की वार्तालाप करने लगे श्री श्री माँ का दर्शन न मिल पाने के कारण मन उदास है यह बात जानकर उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर से कहा माँ का दर्शन इतने सहज में नहीं होता उन्होंने तुम्हारे मन की व्याकुलता बढ़ाने के लिए ही आज दर्शन नहीं दिया समय पर उनका दर्शन मिल, तुम्हें मिलेगा इसके लिए चिंता न करो तुम्हारे मन में उनका अभाव अभावबोध और भी बढ़ जाने पर ठीक समय पर तुम्हें उनका दर्शन मिलेगा बहुत रो रो कर उनकी प्रार्थना करो प्रसन्न होकर वह अवश्य ही दर्शन देंगी इस प्रकार की बातों से उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दी श्री श्री माँ के दर्शन के पीछे इतनी बातें हैं ऐसी प्रस्तुति का प्रयोजन है इसकी धारणा मुझे नहीं थी उनकी बात से मन कुछ शांत हुआ मैं उनके बहुत समीप ही बैठा था दो चार बातों के अनंतर उन्होंने मुझसे कहा देखो तुम्हारा हाथ मैंने समझा वह ज्योतिषियों की तरह मेरा हाथ देखेंगे अतः मैंने उनके सामने अपना दाहिना हाथ फैला दिया किंतु वह मेरे हाथ को अपनी ओर और, और भी खींचकर अपने दाहिने हाथ पर रखकर तुम्हारे हाथ का वजन देख रहा हूँ कहते हुए मेरे दाहिने हाथ को बारम बार मानो तोड़ने लगे उनके स्पर्श से मेरे मन में एक विशेष भावांतर आया और आनंद भी हुआ उन्होंने कुछ समय तक मेरे हाथ को बार बार उठाकर तोल कर देखते हुए कहा तुमको सिद्धि प्राप्त होगी हाथ भारी नहीं है हम हाथ का वजन देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन कैसा आदमी है श्री ठाकुर ने हमें यह सिखा दिया है मैं क्या उत्तर दूँ समझ में नहीं आ रहा था केवल मौन रहकर उनकी सहानुभूति मधुरवाणी सुन रहा था इसी समय सेवक महाराज ने कमरे में आकर एक हरी बत्ती जला दी और उज्जवल बत्ती को बुझा दिया हरि महाराज भी साथ ही साथ होठों और उंगली रख कर बोले मुझे और बातें करने से वह सेवक मना कर रहा है तुम अब जाओ मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करके कमरे से बाहर आया और हरी महाराज ने स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं वार्तालाप का मनन चिंतन करते हुए अपने स्थान पर लौट आया मन के भीतर मानो सब कुछ उथल पुथल होने लगा था